partani ke pehli baar jayenge hi hi this is ravina tandon and i take this opportunity to wish brahmakumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet i wish you all the best and i wish that more and more people become aware and follow this true path of brahmakumaris teachers of only love and peace god bless humanity god bless the brahmakumaris namaskar aap sun rahe radio mad 190.4 fimpar vishesh mulakat jiska karyakram mein aap sabhi shrotaon ka bahut bahut swagat hai ji ha aap sabhi jante vishesh mulakat karyakram mein hum log kuch khas logo ko bulate hain aur khas logo se baat karte hain to aaj ke is karyakram mein vishesh mulakat mein hamare sath महाराष्ट्र भोसरी से बीके करुणा दीदी जी है जो ब्रह्मा कुमारी एकेडमी को संभालती हैं और काफी समय से अध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हुए लोगों को ज्ञान देने का काम कर रही तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में उनका ताहे दिल से बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया स्वागत दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए रेडियो मधुबन पर आप सभी सुन रहे हैं मैं हूँ करुणा बहन और आज विशेष मधुबन रेडियो के द्वारा रेडियो की जानकारी मिली आ, वैसे आध्यात्मिक कार्य में हम रेडियो कम सुन पाते हैं लेकिन एक समय था कि हमारे जीवन में रेडियो ही सब कुछ था मुझे याद है आ, गीत अलग अलग थीम लेकर गीतों का कार्यक्रम होता था तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत होते थे कभी देशभक्ति पर गीत होते थे कभी भक्ति गीत होते थे उसमें भजन कीर्तन अर्चना ये सुनते हुए बहुत मजा आता था और उन्हीं आधारों से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता जागृत हुई और इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना हमको सहज हो गया तो रेडियो का बहुत बहुत थैंक्स कि जिसके कारण अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा कहो और जानकारी के द्वारा आध्यात्मिकता जागृत हो गई कि करुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और रेडियो से आपका नाता है ये सुनकर बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में जैसे स्कूल लाइफ में या फिर आजकल जो हमारे युवा साथी हैं करियर बनाने के लिए काफ़ी थोड़ा सा टेंस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं पहले क्या होता था कि ऑप्शन कम थे लेकिन लोग जो है पढ़ाई करके कैसे भी करके नौकरी पर लग जाते थे लेकिन आज नौकरियाँ देने वाली भी कंपनियाँ बहुत हैं लेकिन उसमें ये चॉइस जो है वो बड़ा मुश्किल करता है कभी पिताजी का सुनूँ कभी माताजी का सुनूँ या फिर हमारे कलीग्स जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दोस्त क्या कर रहे हैं उनके साथ जाने का उनका दिल होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि खुद का कुछ इनेट होता है खुद को कुछ बनना होता है तो वो कैसे वो लोग समझे और कैसे अपने करियर की तरफ आगे बढ़े उसके लिए आप मार्गदर्शन करें करियर में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर गुण है मेरे अंदर विशेषता और जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो हमें करना चाहिए किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अगर कुछ करेंगे करियर में इस मार्ग में तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे या दिक्कतें आ सकती है जो मेरे में है कैब काबिलत उसी आधार से चलने से ही फायदा होता है और उसमें हम अपने गोल तक या लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है ना दीदी कि मैं चाहता हूं कि मैं ये बनूं लेकिन फिर माता पिता कहते हैं कि आपको डॉक्टर ही बनना है आपको इंजीनियर ही बनना है तो ऐसे में हम माता पिता को कैसे समझाए हमारा जो लक्ष्य है वो हम समझा सके उनको और उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या आप जो कहेंगे वो मेरे में काबिलियत नहीं है मैं उसमें कैसे नुकसान पाऊंगा वो समझाना चाहिए और वो करना चाहिए क्योंकि उसमें और आजकल तो दुनिया भी देख रही है समझ रही है कई माता पिताओं का अनुभव है कि हम अपनी बात बच्चों पर थोप, थोपते हैं तो उसमें नुकसान होता है तो जरूर इसमें जितना बच्चे क्लियर करके बताएंगे उतना उनको सहज मार्गदर्शन मिलेगा सहयोग मिलेगा अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कई बार हम लोग माता पिता जो है एक भावना युक्त होकर बच्चों को जो है कई न कई करियर के बारे में गाइडलाइन जरूर करते हैं लेकिन फिर साथ में ये भी देखना है कि बच्चे की रुचि कहाँ है अगर उसकी रुचि के अनुसार हम उसको सपोर्ट करते हैं तो बच्चे का लाइफ अच्छा बन जाता है और वो उसमें अच्छा कर पाता है बहुत ही अच्छी बात दीदी ने बताया और उसको जैसा दिल है वैसा करने से वो अपने करियर में भी अच्छा कर पाएगा और आगे सफल करियर उसका बनेगा लेकिन अगर बायचानस हमने जबरन उसको या फोर्सफुली किसी और जगह पे डाल देते हैं तो बच्चे का लाइफ स्पॉइल हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं करुणा दीदी हमारे साथ में हैं और बातें कर रहे हैं हम लोग उनसे और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मैं बचपन में रेडियो सुनती थी रेडियो के माध्यम से मैंने गीतों को सुना और आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति भी वही से हुई तो रेडियो में जैसे कि पुरानी गीत तो उसमें से अगर आपको रेडियो आपने सुना तो कोई पुराना गीत आपको बहुत अच्छा लगता हो तो एक गीत का लाइन जरूर सुनाइए और उसके बारे में बताइए कि वो गीत क्यों अच्छा लग रहा है गीतों में जब हम शाम के समय जो खास मिलिट्री वालों के लिए या उन जयमाला प्रोग्राम लगता था तो उसमें बहुत तो अच्छे देशभक्ति पर गीत लगते थे तो उसमें वो जो गीत है लता मंगेशकर ने गाया हुआ उसकी हम हिस्ट्री भी जानते थे थोड़ी कि वो गीत पहली बार जब लता मंगेशकर ने गाया था वह उस समय ने रुचि आदि जो भी बड़े थे वो भी बहुत इमोशनल हुए थे तो वो गीत जब हम सुनते हैं मेरे वतन के लोगों तो आज भी देशभक्ति और खास मिलिट्री में जो सेवाएं दे रहे तीनों सेनाएँ तो उनके लिए भाव भर के आता है और ऐसा लगता है कि वो सीमा पर है इसीलिए आज हम यहाँ सुरक्षित हैं और बड़ा अच्छा लगता है जयमाला प्रोग्राम सुनते समय और उससे देशभक्ति और देश के लिए भी कुछ करने का भाव उत्पन्न हुआ शहीद पिछा दी संगीन पे धर कर लिया था अमर बलिदान जो शहीद हुए हम बैठे थे घरों में मुझे रहे थे गोली थे धन जवानों अपने, थी धन्य जवानी जो शहीद जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तान जो शहीद जो शहीद नमस्ते मैं हूँ किरण शूद्र की साधली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने लता जी की आवाज़ में सुना ऐ मेरे वतन के लोगों तो चलिए दोस्तों गीतों को कहीं ना कहीं हम लोग दिल से सुनते हैं तो दिल से हमारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जिस भाव से उस गीत को प्रेजेंट किया गया है वो भावनाएं हमारे संचार होती हैं और हम देश के प्रति समर्पण रूप से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं करुणा जी हमारे साथ बैठी हुई इस स्टूडियो में गेस्ट के रूप में उनका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि जैसे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं कई बार ऐसा लगता है कि ये मुश्किल खत्म क्यों नहीं हो रहा है तो ऐसे में हम लोगों को क्या चाहिए? कैसे हम अपने मोटिवेट करें कैसे हम अपने आप से प्रेरणा लें या क्या करने से हमारी मुश्किलें कम हो सकती हैं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके सामने कोई परिस्थिति समस्या नहीं आती है तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि कोई भी नहीं जो भी आज तक बड़े होके गए वो सभी मुश्किलों का सामना करते परिस्थितियों का सामना करते हुए ही आ आगे हैं। और उसके साथ साथ परिस्थितियाँ परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते तो ये पॉजिटिव विचार अगर हमारे मन में होगा तो हम परिस्थितियों को सस पार कर सकेंगे और उसके साथ साथ हमारे अंदर हिम्मत चाहिए साहस चाहिए तो हम परिस्थितियों को पार करके आगे जा सकते हैं तो विशेष ये बात बुद्धि में हो कि परिस्थितियों ने किसी को नहीं छोड़ा है देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा है तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, तो हम सभी को इनको पार करना ही है जैसे सूल में परीक्षाएं देते हैं और उसमें पास होते वैसे ये परीक्षा जीवन में आती है और उसमें हमें पास करके आगे बढ़ना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मुश्किलें ना आई हो हमें उन सभी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से भी हो सहन करते हुए आगे बढ़ना है हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है तो हिम्मत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियाँ कुछ पल के लिए होती हैं और वो समय बीत जाता है तो फिर अच्छी बातें अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमें न कुछ लोग मोटिवेट करते हैं कुछ लोग प्रेरणादायी हमारे जीवन में बन जाते हैं जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं इतिहास में कई फ्रीडम फाइटर को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने कैसा काम किया है तो वो व्यक्ति हमारे लिए आदर्श बनता है तो आपके जीवन में आपका आदर्श कौन और क्यों है मेरे जीवन में मेरा आदर्श है मेरी नानी जिसे मुझे बचपन से आ, दे आ, मैं, मुझे देखकर मुझे बहुत सारी बातें सिखाई जो आज में, मुझे हर पल काम आती है फिर स्थल कारोबार हो या व्यवहार हो सबके बीच सामाजिक कार्य हो उसमें उसका मुझे बहुत फायदा होता है आ, मैं आज जब उसको याद करती हूं तो मुझे संकल्प आता मेरी नानी जो बहुत शालीन थी और मर्यादाशील थी और <laughs> उस समय नानी का डांटना कंट्रोल करना मुझे बहुत मतलब बचपन में ऐसा लगता था ये क्या है रोक टोक करती रहती है आ, लेकिन वो आज मुझे ऐसा लगता है उसका वो सब सिखाना आज मुझे काम आ रहा है तो आ, बहुत ही बातें ऐसे सोल में जैसे स्कूल से आने के बाद आ, आ, स्वच्छता सफाई खाने पीने में किस प्रकार से बैठना है उठना है वो सिखाती थी दोपहर को मैं हमारी कन्याओं की लाइट थी तो हमको कहती थी दिन को सोना नहीं चाहिए या हम फैशन करना चाहते थे बाल छोड़ना चाहते थे, थे हमको बाल कभी छोड़ने नहीं देती दे थे तो उस समय वो अच्छा नहीं लगता था लेकिन आज परिपक्व अवस्था में समझ में आता है कि वो कितनी अच्छी बातें थी जो आज हमको काम आ रही है आध्यात्मिक लाइफ में करुणा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको अपनी नानी की याद आ रही है और उनके साथ जो बीते पल हैं वो उन्हें याद करके आज भी उन चीज़ों को आप एक अलग फीलिंग करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो के माध्यम से आपने उन्हें याद किया है तो अगर उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहे तो आप किस टाइप का गाना उनको डेडिकेट करते हैं मेरे नानी के लिए मैं ये गीत सुनाना या सुनना चाहती हूँ तेरी उंगली पकड़ कर चला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला के तेरा साया मैं तुझको को थाम लू उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लू बन के तेरा साया मैं तुझको को थाम लू उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लू रखू तुझे पलकों तले पूजा करूँ तेरी तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला मा, ओ मेरी मा ओमरी मा ओ मेरी मा ओमरी माँ तेरा लाडला के अपने घर से सुख जाएगा कहा बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ बज के अपने घर से सुख जाएगा कहा बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी मां तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा मेरा गम तेरे लिए तेरी कसम लूँगा मैं साजनम तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला ओ मेरी मैं तेरा करुणा जी बहुत ही अच्छी यादें आपने ताजा कराई और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया हम सभी को नानी के याद के द्वारा आइए आगे बढ़ते हैं बात ही अच्छा लगता है दोस्तों जब हम लोग इस तरह की पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छी बातों को याद कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है तो इन अच्छे पलों को अपने जीवन में सदैव याद रखने से हमारा जीवन भी अच्छा बन जाता है कभी कभी हमें तनाव आता है या टेंशन आता है कभी कभी छोटी बातों के लिए हम मुश्किलें फील करते हैं तो ऐसे कुछ पुरानी यादें जो खुशी देने वाली है उन चीज़ों को जब हम लोग याद करते हैं तो वो गम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और हमारा मूड चेंज हो जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करुणा जी हमारे साथ बैठी हुई हैं और बहुत ही अच्छा जो है एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं और सभी लोगों के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हाँ? हाँ? सभी को अपने जीवन में ऐसा लगता है कि हम सदा खुश रहे तो जितनी खुशी बांटेंगे उतना खुद भी खुश रहेंगे थैंक यू करुणा जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहने के लिए खुशी बांटना पड़ेगा तो खुशी बांटने के लिए आपको भी जब आप बांटते जाएंगे खुशी तो आपका अपना जीवन जो है खुशनुमा बन जाएगा तो इसलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया एंड धन्यवाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा घनी सा सुनते रहो मुस्कुराते रहो आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी ऐसी मीठी खड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले ही इसको संजो है या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे है साथी पाक हम सब के चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी इन ककदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले